श्रीमद देवी भागवत महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं जो कल्याण में विग्रह हैं शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं जो वर में सदा तत्पर रहते हैं उन देवाधिदेव त्रिपुरांत भगवान शंकर को नमस्कार है यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए वे नंदी पर सवार थे जगत जन्य पार्वती साथ विराजमान थी शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था रजतगिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी तीन नेत्र थे ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे भगवान शंकर बोले वे प्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो भगवान के योग कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इलाह के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा यह एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने स्त्री जो शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जन्य भगवती पार्वती को प्रणाम किया वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है इला सदा के लिए पुरुष बनगी जाए इस कामना से मुनि भक्तिपूर्वक पार्वती जी की पूजा करके उनके स्तुति करने लगे भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी आपकी जय हो शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारंबार नमस्कार है दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की संघारिणी भगवती दुर्गे आपकी जय हो भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले जगदम्बिके आपको प्रणाम है महामाएँ आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ जय देवी महादेवी अनुग्रह भक्ता भक्ताहकारणी जय जय सर्वसुरे जयानंद नमो नमस्ते देवशी शरणागतवत्थले जय दुर्गे दुख हंत्री दुष्ट भक्ति भक्तिगम्ये महामे नमस्ते संसार सागर उत्तार भूत पदांबुजे, पूतीभूतपुजे ब्रह्मादय तत्पाबुजया विश्वसर्गस्थिल प्रभुत्म सु प्रसन्ना दी चतुर्व प्रदाययिनी कस्वा स्तमो देवी कवल प्रण तोस्म्य हम